अब 11 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में अग्नि का वर्णन किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है यदि इस संसार में ईश्वर अग्नि को न रचे तो कोई प्राणी सुख को न प्राप्त हो सके जैसे विद्वान विद्वानों का सत्कार कर वैसे अन्य लोग भी विद्वानों का सत्कार करें अब अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक अलंकार है जैसे अग्नि बिजली प्रसिद्ध और सूर्य रूप से सब व्यवहारों को पूर्ण करता है वैसे विद्वान जन विद्या धर्म और सुंदरशील आदि की प्राप्ति से समस्त आशा जो मनुष्यों की उनको पूर्ण करे भावारथ जो विद्वान का सत्कार कर विद्या को ग्रहण करती हुई पवनों में स्थिर होने वाली बिजली को ग्रहण कर सकते हैं वे अक्षय बलि होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि अवश्य अंतरिक्षस जल सुगंध्यादि पदार्थ युक्त करें जिससे समस्त प्राणी आरोग्य हों अब स्त्री पुरुषों के आचरण को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे कारुओं के बनाए घरों में सुंदर शोभा युक्त बनाए हुए द्वार होवे वैसे विदुषी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री कीर्तिमति और उत्तम संतानों की उत्पन्न करने वाली होती हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है संतान और भृत्य जन अपने पालने वाले स्त्री पुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें कि तुम हमसे धर्म युक्त कार्य कराओ भावार्थ जैसे ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और शिक्षा को प्राप्त सुंदरता से युक्त स्वयंवर विवाह विधि से पाणिग्रहण किए हुए विद्वानों के संगी आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान अध्यापक स्त्री पुरुष सत्कर्मों में वर्तते हैं वैसे सबको प्रयत्न करना चाहिए भावार्थ एक माता दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली स्त्री कन्याओं को सदा समीप से सेवली चाहिए जिससे बुद्धि और विद्या नित्य बढ़े अब पुरुष विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो अच्छा संसकार किये रोग हरने और बुद्ध देने वाले उत्तम अन्न का भोजन कर संतानों तुपत्ति करते हैं उनके संतान विद्धानों को प्रिय दिरगाय वाले और शुशील होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे वनस्पति और अग्नि अपने कर्मों से समस्त प्राणियों का उपकार करते हैं वैसे विद्वान जन अध्ययन अध्यापन और उपदेश से सबका उपकार करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य यज्ञ में अग्नि जैसे वैसे उपकार करने वाले परोपकार का आशय किए हुए औरों को सुखी करते हैं वैसे आप भी उनसे उपकार को प्राप्त और आनंदित होते हैं इस सुक्त में अग्नि विद्वान और स्त्री पुरुषों के आचरण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह दूसरे मंडल में तीसरा सुक्त और 23 वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम द्वितीय मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य परस्पर विद्या देके जगत के प्रकाश को धारण कर वह मित्रों के समान सुख देने वाले विद्वानों को जानने योग्य बिजली रूप अग्नि की प्रशंसा करते हैं वे उसके गुणों की जानने वाले होते हैं भावार्थ जो अग्नि अपनी आपति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है उससे समस्त वेगवान यंत्र कलाओं से प्रचलित किए हुए यान शीघ्र चलने वाले बनाने चाहिए फिर अग्न कार्यों से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावर्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जो अग्ने मित्र के समान सुख देता और सब प्रजा जनों में प्रदीप समान सब वस्तुोंं को प्रकाशित करता है यह विद्यानों को अपने कर्मों के अनुकूल उसका योग करना चाहिए भवार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है मनुष्यों को जैसे अपने पोषण के लिए अग्ने विद्या प्राप्त की जाती है वैसे औरों के लिए भी करनी चाहिए जो ईधनों से बढ़ता है और पदार्थों को जलाता है वह रथों में युक्त किया हुआ अग्नि शीघ्र गमन कराता है जैसे वक्ता अपनी जिह्वा को कंपाता है वैसे अग्नि भूलोक को कंपाता है भावार्थ जो अग्नि के समस्त अव्यद्यमान को विद्यमान के समान करता और जैसे जीव वृद्धपन और मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न हुआ जवान होता है वैसे बार-बार वृद्धि बार और क्षय को प्राप्त होता है वह अग्नि व्यवहारों में युक्त करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कोई अति तृषा युक्त कहने वाला जन हंसता हुआ कहे कि जल मार्ग में जाता है वैसे वनस्थ अग्नि बहुत शब्दायमान होता है फिर अग्नि परता से ही विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पृथ्वी आदि पदार्थों में व्यवस्था को प्राप्त मूर्तिमान पदार्थों का जलाने वाला रक्षक रहित पशु के समान आप जानने वाला प्रकाशमय अग्नि अपने तेज से बिखरे हुए त्रसरेणों को भी सब ओर से तपाता है वह अग्नि बलिश्ट है यह जानना चाहिए भावार्थ हे विद्वन जिस विद्या पढ़े हुए रक्षा करने वाले के समीप से तृतीय सवन अर्थात ब्रह्मचर्य के तीसरे भाग को शीघ्र पूर्ण किए पीछे अज्ञाद विद्या प्राप्त होकर उत्तम धन बल और प्रजावान हम लोग हों आप उसे बतनाइए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे आप विद्वानों से विद्या और शिक्षा ग्रहण कर आनंदित विजयमान और वीर पुरुषों से युक्त प्रशंसनीय जन होते हैं वैसे अग्नि विद्या से युक्त पुरुष अंधकार को जैसे सूर्य वैसे दुख का विनाश करते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह दूसरे मंडल में चौथा सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले पांचवें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में जीव के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर इस संसार में सबकी रक्षा के लिए अनेक द्रव्यों को रचता है वैसे विद्वान जन भी आचरण करें अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सप्तविध रश्मियों वाला सूर्य परिमाण से विस्तार को प्राप्त और पवित्र करने वाला है उसमें जो चेतन ब्रह्म व्याप्त वर्तमान है वह समस्त सूर्यादिक को व्यवस्था प्राप्त करता है जैसे मनुष्य शिल्प क्रिया से अनेक वस्तुओं को बनाते हैं वैसे जगदीश्वर अखिल संसार का विधान करता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सूर्य जल को धारण करता है वा विद्वान जन ब्रह्म विषयादि को कहते हैं उस सबको व्यापक परमेश्वर सांगोपांग जानता है अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पवित्र विद्वानों के साथ संग कर उत्तम विद्या को उत्पन्न करके अज्ञ जनो के उपदेशक हों वेद विहित कर्मों का आचरण कर आप बढ़ते हैं और औरों की भी उन्नति करने वाले होते हैं अब विदुशी स्त्री के विषय में कहते हैं भावार्थ जो बहन अपने प्रिय बंधु को तथा कन्या विद्या विषय को प्राप्त होती हैं वे गौओं के समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है यदि कन्या जन अध्यापिका विदुषी और माता को प्राप्त होकर विदुषी होती है तो जल से औषधियों के समान सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होती हैं अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे आप अपने हित के लिए प्रवृत्त हो वा विद्वान जन विद्वानों और यज्ञ करने वाले विविध प्रकार के क्रिया यज्ञ को सिद्ध करते हैं वैसे हम लोग भी प्रवृत्त हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे आप्त विद्वान जन जगत के लिए सत्यों उपदेश कर मनुष्यों को सत्य बोध वाले करते हैं वैसे सब आप्त विद्वानों को निरंतर अनुष्ठान करना कराना चाहिए इस सुक्त में जीव ईश्वर विद्वान और विदुषियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह दूसरे मंडल में पांचवा सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले छठे सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे विद्वान जैसे अग्नि संविधाओं में बढ़ता है वैसे हम लोगों की परीक्षा से और हमारे वचनों को सुनकर बढ़ाएं अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो विद्या और साधनों में अग्नि का युक्ति के साथ अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे अग्नि के पराक्रम से अपने कर्मों को सिद्ध कर सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो गुण कर्म स्वभाव से अग्नि को विशेष जानकर कार्य सिद्ध के लिए उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे श्रीमान होते हैं